श्री रामकृष्ण भक्तमालिका स्वामी आनंद। एक बार लाटू ने ठाकुर की चेतावनी सुनी थी अरे देखना कहीं इसे अपनी ओर संकेत करते हुए भूल मत जाना इसे कहने पर कहीं लाटू शरीर मात्र न समझ बैठे इसलिए उन दिन उस दिन ठाकुर ने वार्तालाप के प्रसंग में उनका लक्ष्य स्पष्ट रूप से अपने भीतर अवस्थित ईश्वर की ओर आकर्षित किया लाटू ने भी उस दिन से ठाकुर को ईश्वर समझकर अपना जीवन सर्वस्व बना लिया पर पूर्णतया ईश्वर बोझ रहने से शैव्य सेवक लीला की प्रेरणा नहीं होती इसीलिए लाटू ने भी बाद में किसी भक्त के पूछने पर कहा था ऐसा होने पर क्या उनकी सेवा की जा सकती है या उनके निकट रहा जा सकता है गुरुसेवा के बारे में लाटू महाराज ने कहा था गुरु को जिस दिन माता पिता के समान समझ सकोगे उसी दिन से उनकी कुछ सेवा में लग सकोगे उसके पहले नहीं सेवा में उनकी तन्मयता का एक ही दृष्टांत देना पर्याप्त होगा एक बार रात को ठाकुर बिना किसी को कुछ बताए बाहर चले गए उस दिन पता नहीं क्यों लाटू का मन जप में नहीं लगा हृदय में एक रिक्तता का अनुभव करते हुए वे ठाकुर के कमरे में लौट आए देखा तो ठाकुर वहाँ नहीं थे उन्होंने सोचा कि ठाकुर शौच के लिए गए होंगे अतः उधर ही चल पड़े थोड़ी देर बाद ठाकुर ने उसी ओर से आकर कहा अरे जिसकी सेवा करेगा उसे कब किस चीज की आवश्यकता है इसका ध्यान रखना दक्षिणेश्वर में माता जी का जीवन बड़ा ही एकाकी था फिर भक्तों के भोजन आदि के लिए उन्हें बहुत परिश्रम भी करना पड़ता था एक दिन लाटो को गंगा तट पर चुपचाप बैठा देख ठाकुर ने कहा अरे लेटो तो। तो यहाँ बैठा है और उन्हें नौबत खाने में रोटी बेलने के लिए कोई नहीं मिल रहा है उन्हें माताजी के पास ले जाकर कहा यह लड़का बड़ा शुद्ध सत्व है तुम्हें जब जो भी जरूरत हो इसे कहना यह कर देगा उस दिन से लाटू सानंद माताजी की सेवा में नियुक्त हुए साधना के बारे में ठाकुर ने उन्हें सिखाया था याग योग में जगे रहना सोते समय उन्हें पुकारना काम के बीच उन्हें पकड़ना और सदा उनकी सेवा में लगे रहना ठाकुर के की कृपा से लाटू निद्राजीत हो गए थे 1882 सौ ईस्वी में किसी एक दिन कीर्तन में बहुत श्रम होने के कारण लाटू थक गए और रात में ठाकुर को पंखा झलते हुए नींद से ऊँघने लगे इस पर ठाकुर ने उनसे पूछा क्यों रे तू बता सकता है भगवान सोते हैं या नहीं लाटू ने उत्तर दिया कि यह जानना उनके लिए संभव नहीं है तब ठाकुर ने कहा भगवान को सोने का उपाय नहीं है वे सारे दिन रात जागते हुए जीव जंतुओं की सेवा करते रहते हैं तभी तो जीव जंतु निर्भय होकर सो सकते हैं स्वभाव से ही निद्रालु लाटू एक दिन थक कर संध्या को ही सो गए इसे देखकर ठाकुर ने उन्हें जगाते हुए भविष्य के लिए सावधान कर दिया यह क्या रे यह संध्या के समय कैसा सोना संध्या को कहा तो भगवान को पुका, पुकारेगा सो तो नहीं पड़ा पड़ा सो रहा है ठाकुर की आवाज से लाटू जाग उठे और लज्जित होकर एक कठोर प्रतिज्ञा कर बैठे मैं फिर कभी ऐसे समय में नहीं सोऊंगा उन्होंने इस प्रतिज्ञा का आजीवन पालन किया एक बार विभीषण निमोनिया से पीड़ित थे पर संध्या समय उन्होंने अपनी सेवा में रत् स्वामी शारदानंद से इस सहारा देकर बैठा देने का अनुरोध किया परंतु रोग की अवस्था तथा चिकित्सक की मनाही का स्मरण करते हुए स्वामी शारदानंद ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और दूसरे कार्य के लिए जाने लगे जाते हुए उन्होंने लाटू महाराज को कहते सुना तुम लोग यदि मुझे बैठा नहीं दोगे तो मुझे महावीर जी की शरण लेनी पड़ेगी उस समय स्वामी शारदानंद को इस वाक्य का तात्पर्य नहीं समझा उनके बाहर जाते ही लाटू महाराज महावीर जी का स्मरण करते हुए अपने ही प्रयास से उठ बैठे स्वामी शारदानंद ने लौटने पर जब इसका विरोध किया तो उन्होंने उत्तर दिया मैं यह सब नहीं जानता यह उनका आदेश है और मुझे उनका आदेश मानकर ही चलना होगा